संसार कहेगा नारी पर रघुवर ने सिंहासन त्यागा क्या एक ही चोट में हार गए भारीपन धीरजपन त्यागा ऐसा करने से कुल की भी रघु कुलपति निंदा होती है राजेश भी रुही बन जाए यह बात सरासर ओछी है हमको यह राज्य भार देना बालों में भीत उठाना है जब कंधा बड़े डालते तो छोटे का कहाँ ठिकाना है प्रभु बोले यह ठीक यदि तो फिर यही उपाय प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए लक्ष्मण बोले व्यर्थ है यह सब राज उपाय जांच आंच से हो चुकी फिर भी त्यागी जाए हे दीनानाथ दया करिए छाती छलनी हो जाती है शब्दों की नहीं लड़ी है यूलों की लड़ी कहलाती है निर्दोष निारी को दन पाए क्या यह अधर्म का काम नहीं ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं अबला अर्धा घनी महासते निर्दोष निकाली जाती है पृथ्वी आकाश देखते हैं कौशल फुल कितना घाती है धिक्कार उस प्रजा पालन पर जो ही सिर पर चढ़ जाए प्रजाओं संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोषन पाए पाये प्रजा लखन लाल इस भात जब उठे क्रोध से गाज भरत नम्रता से तभी बोले ही रघुराज लक्ष्मण भैया की सम्मति काम मैं भी अनुमोदन करता हूँ जो उस माता को त्याग रहा उस मत का खंडन करता हूँ हम तरह तरह के साक्षी से सबको संतोषित कर देंगे माता में कोई दोष नहीं यह बात प्रमाणित कर देंगे दब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भी रुता बताता है सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है फिर नहीं हाथ वह आएगा जो हाथों से खो जाएगा लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो गृह उजाड़ हो जाएगा बोल उठे सो मित्र फिर हमको तो है क्रोध चलो प्रजा के सामने डटकर करे विरोध कहा राम ने धैर्य धर सोचो छोटे राम खेल खिलौना नहीं यह है शासन का काम शासन जब तलक नहीं होगा अपने यक्षाओं पर मन कर तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या परिजन परिजन पर प्रियजन पर जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा गृह लक्ष्मी क्या गृह जीवन में पर उसके यक्षा के विरुद्ध कर सकता कभी न शासन में जिस जगह आंच से जाँच हुए आंदोलन वही न उठा है कपिनिश्चर दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखता है संकत है अवध इसी से मैं सीता का त्यागन करता हूँ मन से सर्वदा असंभव है तन से यह साधन करता हूँ राजा या की आज्ञा मस्तक पर धरनी है तुमको सुनते हो कल ही बड़े भूर यह सेवा करनी है तुमको रथ में सीता को बिठला कर बन बीच छोड़ जाना होगा सूरज छुप जाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा लक्ष्मण रोते रह गए गया हृदय भी डोल लगे टालने पर वहां टी नटाल मटोल आज्ञा दे रघुबर उठे और विचार भरत लखन से उस दिवस हुआ नहीं आहार अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक मन ही मन चिंता लखन करने लगे अरे किस भांति आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञा इस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारी और, और बने, बने, साक्ष सुंदर की गति है है विधना साधी सीता पर क्या वज्राघात किया तुमने जो मंगल मंगलयास दिनों से थे उसमें उत्पात किया तुमने तो हे साथी था अग्निरूप फिर क्यों यह दिन दिखलाता है जिसके रक्षा के थे उसको जीते जी आज मिटाता है गृहिणी का पद पाया जिसने वह त्याज आज क्यों अतिशय अच्छा है है न्यायाधीश न्याय तो। है तो न्यायालय अन्यालय है पूछे को ही उसके दिल से जिस पर ये आफत आती है पति सेवा करते हुए सते पति द्वारा त्यागी जाती है इन्हीं विचारों में लखण लगे बहाने नीर मति गति सारी खो गई पथरा गया शरीर दशा देखते थे छुपे रघुनंदन रघुनाथ सम्मुख आए शीश पर धरा प्यार का हाथ बोले हे भैया हे लक्ष्मण रोना है कर्म अधेरों का साहस से संकट सहे सदाम कर्तव्य यही गंभीरों का मैं स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोष नि है निष्कलंक है गुणखानी है छत्राणी है विदसी है जनक नंदनी है कह लो उससे सब कुछ कह लो जो उनको आज त्यागता है उनका कोई अपराध नहीं फिर भी रघुराज त्यागता है लकेगा कोठी वाल साक घाटा जो हो सह उजड़े घर बार किन्तु राजा राजापन नहीं मिटाएगा जिसके हर जाने से बन बन पागल के भाँति विचरता था जिसके छुटकारे के पृथ्वी लोथों से लथपथ लथपथ करता था बस उसी प्राणप्रिय भार्य को अब त्रास दे रहा है राघव मांगलिक समय होने पर भी वनवास दे रहा है राघव तुम देख रहे मैं त्याग रहा सुरनर मुनि नाग देखते हैं जो नहीं त्याग के योग्य कभी उसका सब त्याग देखते हैं तुम देख रहे मैं त्याग रहा यह त्याग न छुपकर करता हूँ जो कुछ करता हूँ सीता पर वह सब अपने पर करता हूँ बस अब विलंब का काम नहीं आसन से मत डोलो लक्ष्मण अपने राजा से स्वामी से अग्रज से वो हाँ बोलो लक्ष्मण जादू था उन्माद था या हो का फेर हाँ कहने में लखन को लगी नहीं कुछ देर इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार तब पोचे रघुवंश मणी जनक सुता के द्वार बोले प्यारी भामिनी छाया को दोठोर करना है जग के लिए थोड़ी लीला और जिन भक्तों के कारण मैंने गरुणासन त्यागा था अपनाम कुश का आसन स्वीकार किया सिंहासन त्यागा था अपनाम जो सुरमंडल बानर बन कर लंका से तुमको लाया है इतराया है अपने बल पर इतना ज्यादा गर्व आया है कमले तुमको खूब जानते हो है नाम गर्व हारी मेरा कर दो भक्तों का गर्व करो तब बोझ हटे भारी मेरा इसलिए जनों के स्वार्थ है तु अब फिर कुछ कर दिखलाना है वे के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है जो आज्ञा कह हो गए से अंतर ध्यान छाया ने उस देह में किया निवास स्थान छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ वन यात्रा को प्रात है जावो लखन के साथ उस दिवस बनों के चित्र देख तुम मन ही मन उमगाते थे गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी इच्छा तुम प्रकट कर रहे थे जीवन में बन बिहार फिर ही रुचते न मोतियों की माला वही मुतियाह हार फिर होम कुछ सैया हो फल भोजन हो सत्संगति को मुनिमंडल हो दे बहलाने को आस पास हिरणों के बच्चों का दल हो वे ही अभिलाष आए शायद मेरे भीतर मचली आकर इस समय रूप में आ गया के मुख से बाहर निकली आकर अत अतएव सिधारो प्राण पिए इच्छाएं पूरी करने को मन में उन पावन धामों में वन देवी सदित विचरने को आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण सेवा में रथ भी लाएंगे यह कार्य उन्हीं को सौंपा है वे साथ तुम्हारे जाएंगे अच्छा जब सीते प्रिय विदा जग में निर्मल चांदनी रहे यह राम तुम्हारा बना रहे तुम सदा राम की बनी रहो इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल दयानिधान नींदन आई रात भर रह सिया का ध्यान इधर लखन को भी कटे रोते रोते रात अरुण शिखा का शब्द सुना जागे जान प्रभात पहुँचा शीघ्रता से गये सीता माँ के पास ज्योत्यो रथ के साथ में व्याकुल और उदास लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नायाशीष माता की नाई लगी देने सिया आशीष फिर बोली रथ ले आए हो तुम तो व्यर्थ अबीर नहीं अच्छे यह मत अनुभवी जनों का है शुभकृति में देर नहीं अति कौशलपति की जो आज्ञा है वह आज्ञा मेरी इच्छा है बरसों से बनके दर्शन की उर्मे उत्कट उत्कंठा है प्राय मैं प्रभु से कहते थे मुनि दर्श करवाना स्वामी फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशल पति पूरा करते हैं धन्य भाग्यसी के करुणानिधि करुणा करते हैं यह कह कर पति मद तुमरम बैठ सी आसानंद रथहा का तब लखन ने कह जय रघुकुल नंद